शो ठोक बहुतेरे हैं घाट नंबर वन पहला प्रश्न आज आपके संबोधित दिवस उत्सव पर एक नई प्रवचन माला प्रारंभ हो रही है बहुतेरे हैं घाट संत पलटू के सूत्र को हमें समझाने की अनुकंपा करें, जैसे नदी एक है बहुतेरे हैं आनंद आनंदिव्य मनुष्य का मन मनुष्य के भीतर भेद का सूत्र है जब तक मन है तब तक भेद है मन एक नहीं अनेक है मन के पार गए के अनेक के पार गए जैसे ही मन छूटा विचार छूटे वैसे ही भेद गया द्वैत गया दुई गई दुविधा गई फिर जो शेष रह जाता है वह अभिव्यक्ति योग्य भी नहीं क्योंकि अभिव्यक्ति भी विचार में करनी होगी विचार में आते ही फिर खंडित हो जाएगा मन के पार अखंड का साम्राज्य है मन के पार मैं नहीं है तू नहीं है मन के पार हिंदू नहीं है मुसलमान नहीं है ईसाई नहीं है मन के पार अमृत है भगवत्ता है सत्य है और उसका स्वाद एक है फिर कैसे कोई उस अमनी दशा तक पहुंचता है यह है बात और जितने मन हैं उतने मार्ग हो सकते क्योंकि जो जहां है वहीं से तो यात्रा शुरू करेगा और इसलिए हर यात्रा अलग होगी बुद्ध अपने ढंग से पहुंचेंगे महावीर अपने ढंग से पहुंचेंगे जीसस अपने ढंग से जर्थुस्त्र अपने ढंग से लेकिन ये ढंग ये शैली ये रास्ता तो छूट जाएगा मंजिल के आ जाने पर रास्ते तो वहीं तक हैं जब तक मंजिल नहीं आ गई सीढ़ियां वहीं तक हैं जब तक मंदिर का द्वार नहीं आ गए और जैसे ही मंजिल आती रास्ता भी मिट जाता है राहगीर भी मिट जाता है न पथ है वहां न पथिक है वहां जैसे नदी सागर में खो जाए यूं खोती नहीं यूं सागर हो जाती एक तरफ से खोती नदी की भांति खो जाती और यह अच्छा है कि नदी की भांति खो जाए नदी सीमित है बंधी है किनारों में आबद्ध है दूसरी तरफ से नदी सागर हो जाती यह बड़ी उपलब्धि है खोया कुछ भी नहीं या खोई केवल जंजीरें खोया केवल काराग्रह खोई सीमा और पाया असीम दांव पर तो कुछ भी ना लगाया और मिल गई सारी संपदा जीवन की सत्य की मिल गया सारा साम्राज्य नदी खोकर सागर हो जाती है मगर खोकर ही सागर होती और हर नदी अलग ढंग से पहुंचेगी गंगा अपने ढंग से और सिंधु अपने ढंग से और ब्रह्मपुत्र अपने ढंग से लेकिन सब सागर में पहुंच जाते और सागर का स्वाद एक है पलटू यही कह रहे हैं जैसे नदी एक है बहुतेरे हैं घाट नदी को पार करना हो तो अलग अलग घाटों से नदी पार की जा सकती अलग अलग नावों में बैठा जा सकता है अलग अलग माछी हो सकती अलग होंगी पतवारें लेकिन उस पार पहुंचकर सब अलगपन मिट जाएगा फिर कौन पूछता है किस नाव से आए कौन था माछी नाव का बनाने वाला कारीगर कौन था नाव इस लकड़ी की बनी थी या उस लकड़ी की बनी थी उस पार पहुंचे कि इस पार का सब भूला ये घाट ये नदी ये पथवार, ये माझी ये सब उस पार उतरते ही विस्मृत हो जाते और उस पार ही चलना है लेकिन लोग हैं पागल वे नाव से बंध जाते हैं घाटों से बंध जाते हैं और जो घाट से बंध गया वो पार तो कैसे होगा जिसने घाट से ही मोह बना लिया जिसने घाट के साथ आसक्ति बना ली जिसने घाट के साथ अपने नेह को लगा लिया है उसने खूंटा गड़ा लिया है, अब ये छोड़ेगा नहीं ये छोड़ नहीं सकता इसे छुड़ाओगे भी तो ये नाराज होगा कि मेरा घाट मुझसे छुड़ाते मेरा धर्म मुझसे छुड़ाते मेरा शास्त्र मुझसे छोड़ाते जिसे ये शास्त्र समझ रहा है वही इसकी मौत बन गई और जिससे ये घाट समझ रहा है वो अगर पार ना ले जाए तो घाट ना हुआ कब्र हो गई यूं ही मंदिर कब्र बन गए यूं ही मस्जिदें मजार हो गईं यूं ही शास्त्र मनुष्य की छाती पे बोझ हो गए सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे शब्द मनुष्य के हाथ में जंजीरे बन गए हैं पैरों में बेड़ियां बन गए ये मनुष्य का काराग्रह बड़ी सुंदर ईंटों से बना है बड़ी प्यारी ईंटों से बना है इसे छोड़ने का मन नहीं होता और इसलिए हर आदमी काराग्रह में फिर काराग्रह अलग अलग हो सकते हैं फिर चर्च हो कि गुरुद्वारा हो कि मंदिर हो कि शिवालय हो क्या फर्क पड़ता है तुम कहां बंधे हो इससे भेद नहीं मैंने सुना है एक रात कुछ लोगों ने ज्यादा शराब पी ली पूर्णिमा की रात थी बड़ी सुंदर रात थी चांदी बरसती थी और वे नस्त मस्त नशे में झूम रहे थे मस्ती में रात का सौंदर्य और भी हजार गुना हो गया था एक पियक्कड़ ने कहा कि चलें आज नौका विहार को चलें। ऐसी प्यारी रात ऐसा चांद न कभी देखा न कभी सुना यह रात सोने जैसी नहीं यह रात तो आज नाव में विहार करने जैसी और भी दीवानों को जचा वे सभी गए नदी पर मांझी अपनी नावें बांध के घर जा चुके थे उन्होंने सुंदर सी नाव चुनी उस नाव में सवार हुए पतवारें उठाई खेना शुरू किया और रात देर तक नाव को खेते रहे खेते रहे फिर भोर होने के करीब आ गई ठंडी हवाएं चली ठंडी हवाओं ने थोड़ा सा नशा कम किया उन पियकड़ों में से एक ने कहा न मालूम कितनी दूर निकल आए होंगे रात भर नाव खेई अब लौटने का समय हो गया कोई उतरे और जरा देख ले कि हम किस दिशा में चले आए क्योंकि हम तो नशे में थे हमें पता नहीं हम कहां पहुंच गए हैं किस दिशा में आ गए अब घर वापस लौटना है इसलिए कोई उतरे किनारे पर जरा देखे कि हम कहां हैं अगर समझ में ना आ सके तो पूछे किसी से कि हम उत्तर चले आए कि पूरब चले आए कि पश्चिम चले आए कि हम अंततः कहां आ गए एक आदमी उतरा और उतर के खिलखिला के हंसने लगा यूं खिलखिलाने लगा कि बाकी लोग समझे कि पागल हो गए हो उसकी खिलखिलाट ने उनका नशा और भी उतार दिया पूछे उससे कि बात क्या है हंसने की वो कुछ कहे ना उसे हंसी ऐसी आ रही कि अपने पेट को पकड़े दूसरा उतरा वो भी हंसने लगा तीसरा उतरा वो भी हंसने लगा वे सभी उतर आए और उस घाट पर भीड़ लग गई क्योंकि वे सभी हंस रहे थे भीड़ ने पूछा कि बात क्या है बम उसके लेक ने कहा बात यह है कि रात हम नौका विहार को निकले थे बड़ी प्यारी रात थी रात भर हमने पतवार चलाई हम थक गए हम पसीना पसीना हो गए और अब उतर के हमने देखा कि हम नाव को किनारे से खोलना भूल ही गए थे ये रात भर की यात्रा बिल्कुल व्यर्थ गई हम जहां हैं। यहीं थे रात भर यहीं रहे पतवारें जोर से चलाते थे तो नाव हिलती थी हम सोचते थे यात्रा हो रही ऐसे ही लोग बंधे होश में नहीं मूर्छा में और मूर्छा में तुम जिसको भी पकड़ लोगे वही तुम्हारे लिए खूंटा हो जाए उसके आस पास ही तुम चक्कर काटते रहोगे लोग मंदिरों में परिक्रमा कर रहे खूंटों के चक्कर काट रहे लोग काबा जा रहे हैं काशी जा रहे हैं गंगा जा रहे हैं कैलाश जा रहे हैं, गिरनार जा रहे हैं, खूंटों की पूजा चल रही है किसी को इस बात की फिक्र नहीं कि सदियां बीत गई नाव चलाते चलाते थक गए मगर पहुंचे कहां पहुंचने की सुदबुद्ध ही नहीं घाट खतरनाक हो सकते मूर्छित के हाथ में कोई भी चीज खतरनाक हो जाती और फिर हर घाट वाला यह दावा करता है कि मेरा घाट पुराना है, मेरा घाट सोने से मढ़ा है कि मेरा ही घाट सच और सब घाट झूठ जो मेरे घाट से उतरेगा वही पहुंचेगा बड़ा विवाद मचा हुआ है सदियों से लोग शास्त्रार्थ कर रहे हैं। क्या सत्य है? अंधे विचार कर रहे हैं कि हाथी कैसा है कोई कह रहा है जिसने सून छुई कि यूं कोई कह रहा है जिसने हाथी के कान छुए कि सूप जैसा है कोई कह रहा है जिसने हाथी के पैर छुए कि मंदिर के खंभों जैसा है भारी विवाद है अंधों में भारी शास्त्रार्थ एक दूसरे को गलत सिद्ध करने में लगे लेकिन किसी को होश नहीं आंख ही ना हो अपने पास दृष्टि ही ना हो तो दर्शन क्या होगा ये दर्शन शास्त्र जिनमें लोग उलझे अंधों की ईजादें आंख वाले चुप हो जाते चुप हो जाते हैं सत्य के संबंध में परमात्मा के संबंध में जरूर बोलते हैं तो बोलते हैं उन विधियों के संबंध में जिनसे परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है उनका बोलना इशारा है चांदारों की तरफ उठाई हुई उंगुलियां हैं लेकिन उंगुलियां चांद तारे नहीं और अंगुलियों को ही जो पकड़ ले वह ना समझ पलटू ठीक कहते जैसे नदी एक है बहु तेरे हैं घाट अस्तित्व तो एक इसमें कोई मूसा की तरह और कोई ईसा की तरह और कोई कबीर की तरह और कोई नानक की तरह अलग अलग रास्तों से अलग अलग ढंग और विधियों से सत्य तक पहुंच गया है लेकिन विधियों को पकड़ने से कोई नहीं पहुंचता विधियों पर चलने से पहुंचता है नावों को ढोने से कोई नहीं पहुंचता नाव में सवारी करनी होती यात्रा करनी होती किनारों पर बैठकर विवाद करने से कोई भी सार नहीं किनारे छोड़ो छोड़ो नाव को पतवारें उठाओ वो जो दूर किनारा है वो जो अभी दिखाई भी नहीं पड़ता है अभी जिसको देखने की आंख भी नहीं जिसे पहचानने की क्षमता भी नहीं वो जो दूर किनारा है वही मंजिल है वह जो अभी अदृश्य वही मंजिल और मजा ये है कि वो कितने ही दूर साथ ही वो तुम्हारे भीतर भी है। यू समझो कि तुम अपने से बाहर हो इसलिए जो पास से पास है वो दूर हो गया है तुम बाहर ही बाहर भटक रहे हो और तुम अपने से दूर ही दूर निकलते जा रहे हो आदमी भी कैसा पागल गौरी शंकर पर चढ़ेगा पाने को वहां कुछ भी नहीं जब एडमंड हेलरी से पूछा गया कि क्यों किस लिए तुमने ये भयंकर यात्रा की यह खतरनाक यात्रा करने का मूल कारण क्या है क्योंकि एडमन हिलरी के गौरी शंकर पर पहुंचने के पहले न मालूम कितने यात्री दल चढ़े खो गए न मालूम कितने यात्री गिरे और उनकी लाशों का भी पता ना चला ये क्रम कोई सत्तर साल से चल रहा था गौरीशंकर की यात्रा में आने को जाने गई और पाने को वहां कुछ भी नहीं था यह तय जब एडमंड हिलरी से पूछा गया तो उसने कंधे बिछका उसने कहा यह भी कोई सवाल गौरीशंकर है यही काफी चुनौती अब तक अन चढ़ा है यही काफी चुनौती अब तक दुर्गम रहा है यही काफी चुनौती आदमी को चढ़ना ही होगा पाने का जैसे कोई सवाल नहीं अहंकार अजीब तरह की चुनौतियां स्वीकार कर लेता है गौरी शंकर पर चढ़ना है चांद पर जाना है अब मंगल ग्रह पर जाने की बात चल रही और यह बात कुछ रोकेगी नहीं यह बात आगे बढ़ेगी अभी ग्रहों पर फिर तारों पर पहुंचना होगा और फिर अनंत विस्तार है तारों पर यू आदमी अपने से दूर निकलता जाता है किनारा दूसरा कहीं बाहर नहीं है ये बहुतेरे जो घाट है ये इसलिए बहुत हैं कि तुम अलग अलग बाहर की यात्राओं पर निकल गए हो तुम अपने से ही बहुत दूर चले गए हो तुम्हें अपनी ही खबर नहीं रही कहां है, किस जंगल में अपने को भूलाए कहां तुम खो गए हो इसका तुम्हें होश नहीं तुम्हारी नजरें किसी और चीज पे लगी किसी की धन पर किसी की पद पर किसी की परमात्मा पर किसी की स्वर्ग पर किसी की मोक्ष पर लेकिन नजर बाहर अटकी वहां पहुंचना है और मामला कुछ और है वहां तुम हो यहां पहुंचना है दूर तुम जा चुके हो पास आना है क्रमसा, आहिस्ता आहिस्ता उस बिंदु पर लौट आना है जो हमारा केंद्र है उस पर आते ही सारे राज खुल जाते सारे रहस्य जो आच्छादित अनाच्छादित हो जाते जो ढके उघड़ जाते उपनिषित कृषि ने प्रार्थना की है परमात्मा सोने से ढके हुए इस पात्र को तू उगाड़ दे प्रार्थना प्यारी सोने से ढके हुए इस पात्र को तू उखाड़े यह सोने से ढका है क्योंकि सोने से ढका है इसलिए हम ढक्कन को ही पकड़ लेते हैं। ऐसे प्यारे ढक्कन को कौन छोड़े जोर से पकड़ लेते हैं कि कोई और ना पकड़ ले मगर रहस्य इसी सोने में ढका है और जब तक कोई सोने को न छोड़े सोना शब्द भी बड़ा प्यारा है एक अर्थ तो स्वर्ण और एक अर्थ नींद नींद से भरे हुए लोग ही स्वर्ण को पकड़े बैठे यही ढकना है यह नींद ये बेहोशी ये मूर्छा जाग जाओ अब जागोगे कैसे तेरे घाट हो सकते महावीर एक तरह से जागे बुद्ध दूसरी तरह से जागे और स्वभाव था जब कोई व्यक्ति जागता है तो जिस विधि से जागता है उसी की बात करता है और किसी की बात करे भी तो कैसे करे? जो मार्ग परिचित है उसकी ही बात करेगा जिस रास्ते से चल के वो आया है उसी रास्ते से उसकी पहचान जिस नाव पर बैठकर उसने यात्रा की उसी नाव से तुम्हें परिचित करा सकता है लेकिन इससे तुम ये मत समझ लेना कि बस एक ही नाव है वही समझ लिया गया ईसाई सोचते हैं जो जीसस की नाव में नहीं बैठेगा वह नहीं पहुंचे मगर उनको यह भी ख्याल नहीं आता कि जीसस खुद कैसे पहुंचे तब तक तो जीसस की नाव नहीं थी ये तो सीधी साफ बात जीसस तो ईसाई नहीं थे उन्होंने ईसाई शब्द भी नहीं सुना था कभी सपने में भी यह शब्द और इसकी अनुगूंज उन्हें न आई होगी जब जीसस पहुंच सके बिना ईसाई हुए तो दूसरे क्यों ना पहुंच सकेंगे बौद्ध सोचते हैं बस उनका ही रास्ता एकमात्र रास्ता है लेकिन बुद्ध को तो इस रास्ते का कोई भी पता न था बुद्ध तो टटोलते टटोलते खोजते खोजते अंधेरे में किसी तरह इस द्वार को पाए थे इस द्वार का नाम बौद्ध द्वार है इसकी उन्हें कभी कल्पना भी नहीं थी वे खुद भी बिना बौद्ध हुए पहुंचे थे और यही सत्य सबके संबंध में जो भी पहुंचा है किसी और के रास्ते पर चल के नहीं पहुंचा है उसे अपने ही घाट से पहुंचना है प्रत्येक को अपने ही घाट से पहुंचना प्रत्येक को अपनी ही नाव बनानी स्वयं की चेतना की ही नाव गढ़नी चलना है और चलकर ही अपना रास्ता बनाना है बने बना है रास्ते नहीं कास बने बनाए रास्ते होते सीमेंट और कोलतार के बने हुए राजपथ होते तो सत्य तक पहुंचाने वाली बसें चलती रेलगाड़ियां होती पटरियों पर लोग दौड़ते फिर कोई अड़चन न होती अड़चन यही कि कोई बना हुआ रास्ता नहीं बुद्ध के वचन स्मरणी बुद्ध ने कहा है जैसे पक्षी आकाश में उड़ते तो उनके कोई पग चिन्ह नहीं छूट जाते पक्षी उड़ता जरूर है लेकिन कोई रास्ता नहीं बनता आकाश खाली का खाली रहे। कि कोई दूसरा पक्षी ठीक उसी पक्षी के पग चिन्हों पर चल के आकाश में नहीं उड़ सकता पग चिन्ह ही नहीं बनते यूं ही सत्य का आकाश भी है वहां कोई चरण चिन्ह नहीं बनते लेकिन लोग चरण चिन्हों को पूज रहे लोगों ने गढ़ लिए चरण चिन्ह समय की रेत पर जरूर चरण चिन्ह बनते हैं लेकिन सत्य तो समयातीत है कालातीत वहां कोई चरण चिन्ह नहीं बनते वहां तो प्रत्येक को चलना पड़ता है और क्रमश अपने भीतर की जागृति से ही अपने रास्ते को निर्मित करना होता है अनुकरण नहीं स्वयं होना जरूरी निजता की उद्घोषणा जरूरी अब तक यही सिखाया गया है सदियों से कि पकड़ लो कोई घाट कि पकड़ लो कोई नाव कि पकड़ लो कोई शास्त्र कि बंधा हुआ कोई सिद्धांत कि रटे रटाए सदियों के सड़े गले गले उत्तर दोहराए जाओ जिंदगी सदा नए सवाल उठाती और तुम्हारे जवाब हमेशा पुराने होते इसलिए जिंदगी और तुम्हारा तालमेल नहीं हो पाता संगीत नहीं बन पाता जिंदगी कुछ पूछती तुम कुछ जवाब देते हो जिंदगी पूरब की पूछती तुम पश्चिम का जवाब देते हो जिंदगी कभी वही दोबारा नहीं पूछती और तुम्हारे जवाब वही जो तुम्हारे बाप दादों ने दिए थे उनके बाप दादों ने दिए थे मजा यह है कि जितना पुराना जवाब हो लोग समझते हैं उतना ही ज्यादा ठीक होगा जितना पुराना हो उतना ही ज्यादा गलत होगा जवाब नया चाहिए नित्य नूतन चाहिए जवाब तुम्हारी स्वस्फुरना से पैदा होना चाहिए जवाब तुम्हारे बोध से आना चाहिए लेकिन सदियों से तुम्हें बुद्धुपन सिखाया जा रहा है मूढ़ता पिलाई जा रही अंधविश्वास तुम्हारी खोपड़ी में भरे जा रहे हैं और तब यह दुर्गति मनुष्यता की हो गई इस दुर्गति में तुम्हारे तथा कथित महात्माओं का हाथ इस दुर्गति में तुम्हारे धर्मगुरुओं का हाथ है इस दुर्गति में उन सारे लोगों का हाथ है जिनकी चाहे नियत अच्छी हो इरादे नेक हों, मगर जिनकी समझ कुछ भी नहीं अंधे आदमी की नीयत कितनी ही अच्छी हो और वो तुम्हारा हाथ पकड़ के रास्ता दिखाने लगे तो नानक ने कहा अंधा अंधा ठेलिया दोनों खूब पड़न नीयत बड़ी अच्छी थी मार्गद्रष्टा बन रहा था इरादे बुरे न थे इरादों पर कोई शक नहीं है मुझे लेकिन आंख ही ना हो बेचारे के पास तो इरादे क्या करेंगे आंख वालों ने सदा यही कहा है अप दीपो भाव अपने दिए खुद बनो आंख वालों ने तुम्हें स्वतंत्रता दी है निजता दी आंख वालों ने कहा है तुम्हारे भीतर ज्योति छिपी जरा तलाश जरा निखारो आंख वालों ने कहा है क्या तुम बाहर की में पी रहे हो तुम्हारे भीतर शराबों की शराब जिसे एक बार पी लिया तो आदमी को ऐसी मद मस्ती आ जाती जो कभी नहीं उतरती और ऐसी मदमस्ती कि जो बेहोशी भी नहीं होती जो बेहोशी भी होती है और साथ ही साथ सांत होश भी होती मस्ती से भरा हुआ होश या होश से भरी हुई मस्ती मैं भी है मीना भी है मैं भी है मीना भी है महफिल भी है और शाम भी पर इंतजार में तेरे पर इंतजार में तेरे खाली रहा ये जाम भी मैं भी है मीना भी है महफिल भी है और शाम भी पर इंतजार में तेरे खाली रहा ये जाम भी वसल का वादा तेरा आजा शहर करीब है, है वसल का वादा तेरा आजा शहर करीब है जागी हुई है मस्तियां जागी हुई है मस्तियां सोई हुई है शाम भी मैं भी है मीना भी है महफिल भी है और शाम भी पर इंतजार में तेरे रहा खाली ये जाम भी कासिद भी ना आया इधर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 न दम मेरा निकल सका न तू ही हम नवा बना न दम मेरा निकल सका न तू ही हम नवा बना यादों में तेरी जल गए यादों में तेरी जल गए शायर भी और कलाम भी मैं भी है मीना भी है महफिल भी है और शाम भी पर इंतजार में तेरे रहा खाली ये जाम भी बेजार क्यों खलिश है बेजार क्यों खलिश है तू माहौल रूठा देख कर माना खिजा में गिर गए शाकी भी और जाम भी मैं भी है मीना भी है महफिल भी है और शाम भी पर इंतजार में तेरे खाली रहा ये जाम भी किसका इंतजार कर रहे हो कोई आने वाला नहीं किसका इंतजार कर रहे हो जिसे आना था वो तुम्हारे भीतर मौजूद है किसकी प्रतीक्षा में बैठे हो जो आना था आ ही गया है तुम्हारे साथ ही आया है जिसे तुम खोज रहे हो वो खोजने वाले में छिपा है इसे उससे कहीं और खोजा नहीं जा सकता जो अपने में डूबेगा जो अपने में उतरेगा जो अपने में ठहरेगा वही उसे पाने में समर्थ होता है हां जो पा लेता है बता भी नहीं सकता कि क्या पाया गूंगे का गुड़ हो जाता है कहना भी चाहे तो कह नहीं सकता कहना चाहा है जिसने पाया है उसने कहना चाहा है मगर बात अनकही ही रह गई कोई शास्त्र नहीं कह पाया कोई शास्त्र कभी कह भी नहीं पाएगा यह असंभव है क्योंकि जो निशब्द में अनुभव होता है शब्द उसे कैसे प्रकट करेंगे जो मौन में पाया जाता है उसे भाषा में कैसे अनुवाद किया जा सकता है इसलिए सत्संग का मूल्य है सत्संग का अर्थ इतना ही है कि जिसे मिला हो जो पहुंच गया हो उसके पास बैठने की कला उसके पास चुपचाप मौजूद होने का ढंग शैली उसकी आंखों में झांकने की कला उसके पास उसकी उपस्थिति में कुछ घट सकता है घटेगा तो तुम्हारे भीतर लेकिन उसकी उपस्थिति जो तुम्हारे भीतर सोया है उसे जगाने के लिए बहाना बन सकती तुमने देखा होगा बहुत बार कि अगर दो चार आदमी उदास बैठे हो और तुम हंसते गीत गुनगुनाते भी उनके पास जाओ तो उदास हो जाओगे। उन चार उदास आदमियों की उदासी तुम्हारी हंसी को सोख लेगी जैसे स्याही सोखता ना स्याही को ही शोख ऐसे उनकी उदासी तुम्हारी हंसी को सोख लेगी तुम अचानक पाओगे तुम्हारे गीत उड़ गए तुम अचानक पाओगे तुम्हारा आनंद कहीं तिरोहित हो गया तुम अचानक पाओगे घटा छा गई सूरज अभी अभी निकला था और अब अंधेरा हो गया क्या हुआ उन चार लोगों की मौजूदगी ने तुम्हारे भीतर कुछ किया उनकी उदासी ने तुम्हारे भीतर की सोई हुई उदासी को जगजोर दिया जो घटना उदासी में घटती है वैसी ही घटना हंसी खुशी में भी घटती तुम उदास हो और चार मित्र आ जाए हंसी खुशी की बात चल पड़े मौज बाहर की बात होने लगे तुम भूल जाते हो अपनी उदासी तुम भी हंस पड़ते हो तुम भी गीत में सम्मिलित हो जाते अगर वे चारों नाचने लगे तो तुम्हारे पैरों में भी थिरक आ जाती पुलक आ जाती तुमने देखा कोई नर्तक नाचता हो तो तुम्हें चाहे नाच ना भी आता हो तो भी तुम्हारे पैरों कोई चीज गतिमान हो उठती तुम्हें चाहे संगीत तुम्हें चाहे लय और ताल का कोई बोध ना हो फिर भी तुम्हारे हाथ कुर्सी पर ही सही थाप देने लगते यूं ही सत्संग में घटित होता है जिसने पाया है तुम उसे तो प्रभावित नहीं कर सकता करोड़ों लोग भी उसके पास उदास बैठे रहे तो भी जिसने पाया है जिसने जीवन के अनुभव को जिया है जिसने चखा है जो उतर गया घाटों से पार और पहुंच गया वहां जहां पहुंचना है तो करोड़ों उदास लोग भी उसके आनंद को खंडित नहीं कर सकते उसकी मस्ती उससे छीनी नहीं जा सकती लेकिन एक व्यक्ति भी करोड़ों लोगों के भीतर आनंद के स्वर छेड़ सकता है यह बात कही तो नहीं जा सकती मगर फिर भी निश्द में संवादित हो जाती मौन में ही झरती मुमकिन नहीं मुमकिन नहीं कि बजम तरव फिर सजा सकूं मुमकिन नहीं कि बजम तरव फिर सजा सकूं अब यह भी है बहुत अब यह भी है बहुत कि तुम्हें याद आ सकूं यह क्या तिलिस्म है यह क्या तिलिस्म है कि तेरी जलवागाह से नजदीक आ सकूं ना कहीं दूर जा सकूं यह क्या तिलिस्म है कि तेरी जलवागाह से नजदीक आ सकूं न कहीं दूर जा सकूं जो के निगाह और बहारों के दरमिया पर्दे गिरे हैं वो पर्दे गिरे हैं वो कि न जिनको उठा सकूं किस तरह कर सकोगे बहारों को मुतमयन अहले चमन जो मैं भी चमन में न आ सकूं तेरी हंसी फिजा तेरी हंसी फिजा में मेरे इन वतन ऐसा भी है कोई ऐसा भी है कोई जिसे अपना बना सकूं आजाद साज दिल पे हैं रक्षा के जमझमे आजाद साज दिल पे हैं रक्षा के जमझमे खुद सुन सकूं मगर खुद सुन सकूं मगर न किसी को सुना सकूं ऐसा भी गीत है जो खुद तो सुना जाता है खुद सुन सकूं मगर न किसी को सुना सकूं नहीं सुनाया जा सकता है मगर फिर भी मौन में संवादित होता है एक ऐसा भी संगीत है जो वीणा पर नहीं बजाया जाता जिसके लिए किसी साज की कोई जरूरत नहीं एक ऐसा भी संगीत जो आत्मा में बजता है और जो भी मौन है जो भी तैयार है उसे अंगीकार करने को जो भी उसके स्वागत के लिए उत्सुक है जो भी उसे पी जाने को राजी उसके भीतर भी बज उठता है बात हृदय से हृदय तक हो जाती कहीं नहीं जाती सुनी नहीं जाती पलटू का सूत्र प्यारा है बहुत तेरे हैं घाट इसलिए लड़ना मत झगड़ना मत विवाद में ना पड़ना तर्क के ऊहा पोह में ना उलझना मत फिक्र करना कि क्या ठीक है और क्या गलत तुम्हारी प्रीति को जो रुच जाए तुम्हारे प्रेम को जो भाजाए उस पे चल पड़ना विवाद अटका लेता है उलझा लेता है इसी घाट पर और विवाद तुम्हारे मन को इतने विरोधाभासी विचारों से भर देता है कि चलना मुश्किल हो जाता है क्या ठीक लोग मुझसे पूछते हैं कि हम कैसे चल पड़े जब तक तय न हो जाए कि क्या ठीक तय कैसे होगा कि क्या ठीक है इसको तय करने का कोई उपाय नहीं यह तो अनुभव से ही निर्णित होगा यह तो अंत में तय होगा प्रथम तय नहीं हो सकता मगर उनकी बात भी सोचने जैसी तो है सभी का सवाल वही है कैसे चल पड़े जब तक तय ना हो और जब तक चलना पड़ोगे कभी तय ना होगा तो स्वभावता जिन्होंने सोच रखा है तय हो जाएगा तर्क से सिद्ध हो जाएगा तभी चलेंगे वे कभी नहीं चलेंगे वे यहीं अटके रहेंगे वे विवाद में ही पड़े रहेंगे विवाद और विवाद पैदा करता है विवाद धुआं पैदा करता है आंखें और मुश्किल से देखने में वैसे ही देखने में असमर्थ थी और भी असमर्थ हो जाती सत्य विवाद की बात नहीं अनुभव की बात है इसलिए किसी भी घाट से उतर जाओ और किसी भी नाव से उतर जाओ निर्णय अंत में होगा और यह बेहतर है कि चाहे भटकना पड़े तो भटक जाओ मगर घाट पर मत रुके रहो क्योंकि भटकने वाला भी सीखेगा अगर आज नाव गलत गई अगर आज गलत यात्रा में गया आज गलत दिशा में गया तो कल ठीक दिशा में जा सकता है आदमी भूलों से सीखता है लेकिन जो भूल करने से भी डरते हैं उनके जीवन में तो सीख कभी पैदा नहीं होती जो इतने होशियार हैं कि जब सब तरह से तय हो जाएगा 100 प्रतिशत निर्णय हो जाएगा तभी चलेंगे वे कभी नहीं चल पाएंगे चलने के लिए साहस चाहिए और चलने के लिए तर्क साहस नहीं देता तर्क बहुत कायर तर्क बहुत नपुंसक चलने के लिए प्रेम चाहिए चलने के लिए प्रीति के सिवा और कोई उपाय नहीं कुछ लोग बुद्ध के प्रेम में पड़ गए इसलिए चल पड़े इसलिए नहीं कि बुद्ध के तर्क से सिद्ध हुआ कि वो जो कहते हैं वो सही है कुछ लोग लाउसू के प्रेम में पड़ गए और चल पड़े चल पड़े तो पहुंचे हृदय की सुनो और हृदय की भाषा और वह तर्क की भाषा नहीं वह प्रेम की भाषा है बुद्धि को जरा बात दो एक तरफ हटा के रखो बुद्धि सिर्फ विवाद पैदा करती इसलिए उसे बात दो बुद्धि को थोड़ा हटाओ और थोड़े प्रेम को जगने दो प्रेम में दो पत्ते भी उगाए तो तुम्हारे जीवन में क्रांति सुनिश्चित है प्रेम के दो पत्ते काफी विचार के बहुत ऊहा के मुकाबले विचार के पहाड़ भी किसी काम नहीं आते सिर्फ उनके नीचे लोग दब जाते और मर जाते पलटू यह कह रहे हैं कि मान लो बहुतेरे हैं घाट मत विवाद करो जो जिस घाट से जाना चाहे जाने दो तुम्हें जो प्रीति कर लगे उस पर चल पड़ो ये नदी एक हमेशा यात्रा का ध्यान करो चलना चलने वाले पहुंचते और अगर भटकते हैं तो भी पहुंच जाते क्योंकि हर भटकन सिखावन बनती इस सूत्र को याद रखो इसके पहले कि कोई सही द्वार पर दस्तक दे हजारों गलत द्वारों पर दस्तक देनी पड़ती क्योंकि हजार द्वारों में एक ही द्वार सच्चा द्वार है मगर दस्तक ही न दोगे तो 999 जो गलत है उनको छोड़ने का क्या उपाय तुम्हारे पास है क्या मार्ग तुम्हारे पास है दस्तक दो दस्तक तय कर देगी यह द्वार नहीं है दीवाल आगे बढ़ो यूं ही भूल कर करके चूक कर करके आदमी का निशाना अचूक हो जाता है भूल करते करते आदमी सीख जाता है और इसके सिवा कभी कोई दूसरा मार्ग नहीं रहा है मेरे सन्यासियों से लोग पूछते कि क्या बात क्यों सन्यासी हो गए और मेरे सन्यासी को अड़चन स्वाभाविक पुरानी अड़चन है सदा की अड़चन वो जवाब नहीं दे पाता या जो भी जवाब देता उसको खुद लगता है कि वो जवाब नहीं चाहे किसी तरह समझा बुझा दे मगर खुद उसके प्राणों में ये बात साफ होती कि जो मैंने जवाब दिया उसमें कुछ कमी है। जवाब दिया ही नहीं जा सकता यह मामला प्रेम का है यह प्रीति का है यह मामला पागलपन का है परवानों का है अब परवाना क्या जवाब दे कि क्षमा पर क्यों जल जाता है और कौन समझेगा उसके जवाब को सिर्फ थोड़े से दूसरे जो परवाने हैं वो समझ पाएंगे मगर उनको समझाने की कोई जरूरत नहीं कोई और तो समझेगा नहीं और तो उसे पागल ही कहेंगे जिससे सत्य को खोजना है उसे भीड़ के द्वारा अपमानित होने के लिए तैयार रहना चाहिए भीड़ उसकी निंदा करेगी भीड़ विरोध करेगी भीड़ इंकार करेगी भीड़ उपेक्षा करेगी भीड़ उसे पागल कहेगी भीड़ सब तरह से उसके मार्ग में रुकावटें डालेगी लेकिन दीवाने को कोई कभी रोक नहीं पाया है सच तो यह है जितना उसे रोकने की कोशिश की जाती उसके भीतर उतना ही बल आ जाता है वह हर राह के पत्थर को सीढ़ी बना लेता है दीवाने विवाद नहीं करते दीवाने तो निर्विवाद जीते और जो निर्विवाद जीते हैं उनकी मंजिल दूर नहीं उनकी मंजिल आ ही गई एक ही कदम में यात्रा पूरी हो सकती बस साहस की बात है एक क्षण में निर्वाण का अमृत तुम पर बरस सकता है बस प्रेम से भरी छाती चाहिए इसलिए जिसको जो घाट प्यारा हो कहना जाओ चलो नाव में बैठो यात्रा करो और मुझे जो प्रीति कर है उस पर चलने दो पलटू विवाद को काटने के लिए कह रहे हैं फलटू पांडित्य को काटने के लिए ये वचन कह रहे हैं जैसे नदी एक है बहु तेरे हैं यह सूत्र प्यारा है और सभी साधकों को स्मरण रखने योग्य दूसरा प्रश्न दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है आंखों को भी ले डूबा इस दिल का पागलपन आते जाते जो मिलता है तुम सा लगता है हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है किसको पत्थर मारूं ये दिल कौन पर आया है शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है वीणा भारती दीवालों से बातें करना आ जाए तो ध्यान आ गया दीवालों से ज्यादा देर बातें चल नहीं सकती क्योंकि दीवालें तो कुछ भी ना कहेंगी दीवाल तो कोई उत्तर ना देंगी दीवालें तो कोई प्रश्न ना उठाएंगे, ना आएगा उत्तर ना आएगा प्रश्न कोई कब तक दीवालों से बातें कर सकता है बोधि धर्म के संबंध में यह प्रसिद्ध है कि वो नौ साल तक दीवाल के सामने बैठा देखता रहा और दीवाल को देखते देखते ही परम संबोधि को उपलब्ध हुआ बहुतेरे हैं घाट ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि दीवाल को देखते देखते भी कोई परम संबोधि को उपलब्ध हो सकता है मगर ये बात तो साफ मालूम पड़ती कि नौ साल तक अगर कोई दीवाल को ही देखेगा तो बात कब तक चलाओगे अकेले ही अकेले कब तक खींचोगे एकालाप रहेगा वार्तालाप तो हो नहीं सकता दीवाल तो पहले से ही संबोधि को उपलब्ध दीवाल तो कहेगी तुम्हारी मर्जी बकना है बको हम तो पहुंच चुके कब तक तुम एकालाप करोगे दीवाल तो हांहूं भी ना करेगी कम से कम हां हूं भी करे तो भी चर्चा जारी रहे दीवाल तो बस चुप ही रहेगी और कोरी दीवाल जरूर शुरू शुरू में तुम अपने सपने उस दीवाल पर आरोपित करोगे दीवाल का पर्दा बना लोगे अपने चित्त की फिल्म को दीवाल पर फैलाओगे अपने कचरे को दीवाल पर फेंकोगे मगर कब तक आखिर वही फिल्म बार बार देखते देखते थक भी जाओगे ऊब भी जाओगे और जल्दी ही यह समझ में आ जाएगा कि दीवाल तो चुप है मैं खुद ही बकवास किए जा रहा हूं और सार क्या दीवाल सिर भी तो नहीं हिलाती न कोई प्रशस्ती न कोई प्रशंसा यह भी तो नहीं कहती क्या प्यारी बात कही न ताली बजाती किसी तरह का सहारा नहीं देगी दीवाल नौ साल तक बोधिधर्म दीवाल को देखता रहा वीणा और देखते देखते दीवाल जैसा ही कोरा हो गया जैसी दीवाल चुप थी ऐसा ही चुप हो गए सत्संग हो गया दीवाल से मिल गया वह जो बड़े से बड़े पंडित से न मिलता दीवाल से पालिया उसे जो शास्त्रों में नहीं सिर्फ सूफियों के पास एक किताब जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है वो कोरी को एक हजार साल पुरानी किताब है और जब पहली दफा वो किताब पाई गई तो कथा है कि जिस सूफी फकीर के पास वो किताब पाई गई वो जीवन भर उसे छिपाया रहा वो किसी को भी अपने प्यारे से प्यारे शिष्य को भी उस किताब को देखने नहीं देता था उसने उस किताब को ठीक से पोटली में बांध के अपने साथ ही रखता था नहाने भी जाता था तो किताब अपने साथ ही ले जाता था रात सोता था तो तकिए के नीचे रख के सोता था क्योंकि सब शिष्यों की नजर उस किताब पे थी किताब में राज क्या है बड़ी आकांक्षा थी कि एक दफा देख लें सब द्वार दरवाजे बंद करके उस किताब को पढ़ता था शिष्यों को शक सुबह होता था झांकते भी थे आकर शिष्य थे कुतूहल जिज्ञासा छप्पड़ पे चढ़ जाते संधों में से देखते कि पढ़ रहा है।, है कोई राज की बात कभी किसी के सामने ना खोलता जब मरा यह फकीर तो उसकी अंत्येष्टि करने की फिक्र तो शिष्यों ने बाद में की सबसे पहले तकिए के नीचे से किताब निकाली जैसे इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब तुम विदा हो और हम देखे और जो पाया तो भोचक रह गए किताब खाली थी किताब में सिर्फ कोरे कागज थे कुछ लिखा ही नहीं था तब से एक हजार साल बीत गए गुरुओं से शिष्यों को वो किताब दी जाती रही कुछ भी नहीं लिखा है एक शब्द नहीं लिखा है शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल खाली दीवाल ही है बोधिधर्म ज्यादा होशियार था क्या ढोनल दीवाल हर जगह मौजूद कहीं भी बैठ रहे बस दीवाल पर नजर रखी तुमने मंदिरों को भी कचरा कर लिया है उसने दीवारों को मंदिर बना लिया था वीणा मत फिक्र इसकी कर कि दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है और किससे बातें करेगी आदमियों से बातें करना मतलब करीब करीब विक्षिप्त लोगों से बातें करना जिन्हें कुछ पता नहीं उनसे बातें करना यूं तो लोग बातों के घर ईश्वर के संबंध में कहो तो वो बताने को राजी मोक्ष के संबंध में कहो तो बताने को राजी जिन जिनकी उन्हें कोई सपने में भी खबर नहीं उस संबंध में भी बताने को राजी पूछो भर पूछने की भी जरूरत नहीं जो असली बक्काण ना भी पूछो तो गर्दन पकड़ लेंगे एक छोटा बच्चा है अपने मित्र को कह रहा था कि मेरी मां गजब की बस जरा सा निमित्त भर मिल जाए फिर घंटों तक रुकती ही नहीं फिर बात में से बात बात में से बात निकालती ही चली जाती वो तो ये कहो कि पिताजी को दफ्तर जाना पड़ता है स्नान भी करना पड़ता है सो वो किसी तरह भाग निकलते नहीं तो उसकी बात कान थी ना है। दूसरे लड़के ने कहा ये कुछ भी नहीं मेरी मां को निमित्त वगैरह की कोई जरूरत ही नहीं उसने तो देखा कि शुरू कर देती यही नहीं एक दिन पिताजी चुप बैठे थे तो उसने कहा चुप क्यों बैठे और शुरू तुम्हें क्या लकड़ बग्घा मार गया ऐसे चुप बैठे हो जैसे मैं मरी गई कोई निमित्त की जरूरत नहीं इन लोगों से वीणा बात भी क्या करेगी इनसे बात करेगी तो जरूर पागल हो जाएगी दीवालों ने तो कभी किसी को पागल नहीं किया तू कहती दीवानों से बातें करना अच्छा लगता है हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है असंभव अगर दीवानों से ही बातें की तो पागल नहीं हो सकते एक उल्लेख नहीं पूरी मनुष्य जाति के इतिहास एक बोधि धर्म का उल्लेख 9 साल तक बातें की परम बोधि को उपलब्ध हुआ पागल का तो कोई उल्लेख ही नहीं पागल दीवानों से बातें नहीं करते पागलों के लिए तो पूरी पृथ्वी उपलब्ध है। एक से एक पहुंचे हुए पागल यहां दो प्रोफेसर पागल हो गए थे यूं भी प्रोफेसर करीब करीब पागल होते नहीं तो प्रोफेसर ही नहीं हो सकते पागल होना अनिवार्य योग्यता है जरा ज्यादा हो गए थे मतलब सीमा के बाहर निकल गए थे तो उनको पागलखाने में रखा गया जगह की कमी थी इसलिए दोनों प्रोफेसर को एक ही कमरे में रखा गया मनोवैज्ञानिक ये जानने को उत्सुक था कि लोग बात क्या करते तो वो सुनता था दीवार के पास छिपके दरवाजे के छेद से चाबी के छेद से देखता भी सुनता भी बड़ा हैरान हुआ क्योंकि दोनों की बातों में कोई तुक नहीं था कोई संगति नहीं थी एक कहता आसमान की तो दूसरा कहता पाताल की <laughs> कोई लेना देना नहीं मगर एक बात बड़ी गजब की थी कि जब एक बोलता तो दूसरा बिल्कुल चुपचाप बैठ के सुनता बीच बीच में सिर भी हिलाता जब पहला खत्म करता तो दूसरा शुरू करता और पहला चुप हो जाता और बीच बीच में सिर हिलाता और संबंध कोई था ही नहीं बातचीत का किसी तरह का संबंध नहीं था कोई सूत्र नहीं था उसे हैरानी इसी बात से हुई यह तो बात हैरानी की नहीं थी कि दोनों अल बल बख बकरे थे कहां कहां की बातें कर रहे थे दूसरे की बात से पहले की बात का कहीं कोई सुरताल नहीं था मगर हैरानी की बात यह थी ये तो पागल थे तो ठीक है। हैरानी की बात यह थी कि जब एक बोलता है तो दूसरा क्यों चुप हो जाता है और चुप ही नहीं हो जाता बीच बीच में सिर भी हिलाता तो उसने उन दोनों से पूछा कि महानुभाव इतना राजभर मुझे बता दो कि जब एक बोलता है तो दूसरा चुप क्यों हो जाता उन्होंने कहा तुमने हमें क्या समझाया तुमने हमें पागल समझा है? अरे ये तो वार्तालाप का नियम है कि जब एक बोले तो दूसरा चुप हो जाए और सिर हिलाए तो वार्तालाप का नियम पालन करते लोग वार्तालाप का नियम ही पालन कर रहे जरा तुम गौर करो खुद अपने पे ही गौर करो जब तुम दूसरे से बात कर रहे होते हो तो तुम वार्तालाप का नियम ही पालन कर रहे होते वो बोल रहा है तो तुम चुप रहते हो और अगर वो तुम्हें बोलने ही नहीं देता तो तुम लोगों से कहते हो कि बड़ा बोर है बोर का मतलब यह कि तुम्हें बोर नहीं करने देते अकेले ही किया जाता है बोर किए ही चला जाता है। तुम्हें मौका ही नहीं देता तुम्हें भी मौका दे तो फिर तुम कहते हो वहा वार्तालाप में मजा आ गया कैसा प्यारा आदमी लेकिन उसे तुम्हें भी मौका देना चाहिए तुम जरा गौर करना जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो तुम सुन रहे हो उसकी बात तुम बिल्कुल नहीं सुन रहे तुम्हारे भीतर हजार और बातें चल रही जिनको तुम सुन रहे हो फिर भी तुम सिर हिलाते हो <laughs> और ठीक समय पे हिलाते हो जब हिलाना चाहिए तब से हिलाते हो भीतर तुम अपना गणित बिठा रहे हो भीतर तुम अपना हिसाब बिठा रहे हो तुम्हें उस आदमी से कुछ लेना देना नहीं वो क्या बकरा तुम जानते हो बकने दो जब अपना समय आएगा देख लेंगे अब आता ही है अपना समय तुम अपनी तैयारी कर रहे हो तुम क्या कहना चाहते हो तुम सिर्फ प्रतीक्षा कर रहे हो कि उसकी बातों में कहीं से कोई नुस्खा मिल जाए कोई एकाध बात ऐसी कह दे जो तुम्हारे लिए कारण बन जाए तुम्हारी बातें कहने का बस जैसी कारण मिला कि तुम शुरू हुए तुम शुरू हुए वो चुप हो जाता है। ये मत समझना कि तुम्हें सुन रहा है अब वो अपना गणित बिठा रहा है कि ठीक कि बकलो थोड़ी देर तब तक मैं भी तैयारी कर लूं, फिर मैं भी तुम्हें वो मजा चखाऊंगा कि छटी का दूध याद आ जाए अरे थोड़ी देर की बात है सहलो वक्त पर सिर हिलाएगा मुस्कुराएगा हां भरेगा मगर भीतर अपना गणित बिठा रहा है वीणा लोगों से बात करो तो पागल हो सकती हो दीवाले बिचारी बहुत निर्दोष है दीवालें पागल न कर सकेंगी और यह अच्छा लक्षण कि दीवारों से बातें करना अच्छा लगने लगा है यह पागल होने का लक्षण नहीं है यह पागलपन से छूटने का लक्षण ये शुरुआत है इसको ध्यान बना लो और जब दीवाल से कुछ भी नहीं कह रही तो दीवाल को ज्यादा ना सताओ डर यह है कि दीवाल न पागल हो जाए तुम्हारे पागल होने को कोई डर नहीं तुम तो पागल हो ही भी ना अब और क्या खाक पागल होगी डर यह है कि दीवाल पागल ना हो जाए सामर्थ्य की सीमा बोधि धर्म न मालूम किस मजबूत दीवाल के पास बैठा है पुराने जमाने की दीवाल है। होती भी बड़ी थी आजकल की पतली दीवाल है। कि तुम दीवाल से बातें करो और पड़ोसी जवाब दे हां भाई ठीक कह रही सत्य बचन अरे यही तो हम कहते लोग कहते हैं पुराने जमाने दीवालों को कान होते थे नहीं होते थे अब होते कान ही नहीं होते मुंह भी होते दीवालें इतनी पतली हैं कि डर ये है कि पास पड़ोस के लोग जवाब न देने लगे इसलिए ज्यादा दीवाल को मत सताना थोड़े दिन ठीक फिर दीवाल पर दया करू जब दीवाल के सामने ही बैठे तो क्या कहना क्या सुनना फिर दीवाल जैसे ही मौन दीवाल जैसे ही कोरे हो जाना चाहिए दीवाल जैसे ही चुप हो जाना चाहिए और वही चुप्पी कुंजी विक्षिप्त कोई हो नहीं सकता चुप होने से चुप होने से व्यक्ति विमुक्त होता है ये तुम्हारे भीतर चलती बकवास है जो तुम्हें विक्षिप्त कर सकती, जो विक्षिप्त कर रही प्रत्येक आदमी पागल है खलील जिब्रान ने एक छोटी सी घटना लिखी उसका एक मित्र पागल हो गया तो उसको मिलने पागल खाने गया मित्र बगीचे में पागल खाने के बैठा हुआ था बड़ा प्रसन्न था खली जब्रान सहानुभूति प्रकट करने गया था वो इतना प्रसन्न था कि सहानुभूति प्रकट करने का मौका ही ना मिले प्रसन्न आदमी से क्या सहानुभूति प्रकट करो वो तो यू मस्त हो रहा था वृक्षों के साथ डोल रहा था पक्षियों के साथ गुनगुना रहा था पागल ही जो था फिर भी खलीज ब्रांत तो अपनी तय करके आया था तो बिना कहे जा नहीं सकता था कहा कि भाई बहुत दुख होता है ये देख के कि तुम यहां हो उस आदमी ने कहा मुझे देख के तुम्हें दुख होता अरे मुझे देख के तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए हालत उल्टी है तुम्हें देख के मुझे दुख होता मैं तो जब से इस दीवार के भीतर आया हूं पागल के बाहर आ गया दुख मुझे होता है कि तुम अभी भी उस बड़े पागलखाने में हो दीवाल के बाहर जो पागलखाना है यहां तो थोड़े से चुनिंद लोग हैं जो पागल नहीं दीवाल के बाहर है असली पागल खाना खली तो बहुत चौका बात में थोड़ी सच्चाई भी थी रात सो नहीं सका विचारशील व्यक्ति था सोचने लगा कि बात में थोड़ी सच्चाई तो है दीवाल के बाहर एक बड़ा पागलखाना ही तो है तुम खुद ही इसका परीक्षण कर सकते हो दस मिनट के लिए तुम्हारी खोपड़ी में जो भी चलता है उसको कागज पर लिखो संकोच न करना संपादन न करना कुछ काटना नहीं पीटना नहीं किसी को बताना नहीं है द्वार दरवाजे बंद रखना सिगड़ी जलाकर रखना जैसे लिख लो जल्दी से डाल देना किसी के हाथ ना लग जाए इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं जो आए मन में जैसा आए मन में लिखना और तुम बड़े हैरान हो क्या क्या तुम्हारे मन में आता है। पड़ोसी का कुत्ता भौंकने लगता है और तुम्हारे मन में चला कुछ ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है ये हराम जा कुत्ते इनको कोई काम ही नहीं किसी को शांति से न रहने देंगे चल पड़ी गाड़ी मालगाड़ी समझो हर डब्बे में सामान भरा है तब तुम्हें याद आएगा कि अरे तुम्हारी एक प्रेस हुआ करती थी उसके पास भी कुत्ता था अब गाड़ी चली कुत्ते ने सिलसिला शुरू करवा दिया कुत्ता भी क्या वक्त पर भौंका, कुछ देर प्रेसी की बातें चलेंगी फिर उसकी मां ने कैसे बिगाड़ खड़ा किया उसके दुष्ट बाप ने किस तरह बाधा डाली समाज किस तरह आड़े आ गया तुम कहां जाके पहुंचोगे अंत में कहना मुश्किल है और जब तुम लौट के पूरा कागज पढ़ोगे तो तुम्हें भरोसे नहीं आएगा कि इसमें क्या सिलसिला है क्या तुख कोई वचन आधे ही आके खत्म हो जाता है उसमें पूर्ण विराम भी नहीं लगता उसके बीच में ही दूसरा वचन घुस जाता है बीच बीच में फिल्मी गाने आते लारे लप्पा गीता के वचन भी आते नहनते हन्य माने शरीर कुछ हिसाब ही नहीं क्या क्या नहीं आता पंद्रह मिनट के दस मिनट के प्रयोग से ही तुम साफ समझ लो कि तुम्हारे भीतर जो छिपा है वो विक्षिप्त है और क्या विक्षिप्तता होगी तुम ये कागज किसी को बता भी ना सकोगे आदमी पागल ही है और उसके पागलपन का कुल कारण इतना है कि विचारों का जो कुंभ मेला उसके भीतर लगा हुआ है क्या क्या विचार नागा बाबा <laughs> <laughs> कैसे कैसे नागा बाबा कि जन्द्री से बांध के जीप को घसीट दें ऐसे ऐसे विचार और कुंभ का मेला उसमें क्या नहीं हर चीज देखो बंबई की नंगी धोवन देखो अब बंबई और नंगी धोवन का क्या संबंध बचपन में मेरे गांव में आते थे लोग एक छोटा सा डब्बा मगर उसमें बंबई की नंगी धोवन जरूर होती थी मैं कई बार सोचा कि बंबई से और नंगी धोवन का क्या संबंध और अब तो बंबई भी ना रही अब तो मुंबई हो गई अब नंगी धोवन का क्या होगा ऐसे ऐसे विचार आएंगे ऊंचे विचार आएंगे तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकोगे कि क्या क्या तुम्हारे भीतर कचरा कबार भरा हुआ है इसको एक दफा देखो गौर से तो वीणा दीवार से बातें करने से कोई पागल नहीं होता मुल नसरुद्दीन कह रहा था जिसने यह सिद्ध किया है कि पृथ्वी घूमती वह अवश्य बंगेड़ी रहा होने तो कहा तुझे क्या हो गया नसरुद्दीन कैसे तुझे इस बात का पता चला कैसे तूने जाना उसने कहा इसमें क्या मामला है कल रात भांग खाने के बाद मुझे भी ऐसा ही लगा उसके पहले कभी मुझे ऐसा अनुभव ही नहीं हुआ था निश्चित ही जिसने ये सिद्ध किया वो भंगेड़ी रहा होगा। तू कहती दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है आंखों को भी ले डूबा इस दिल का पागलपन आते जाते जो मिलता है तुम लगता है ये तो पागलपन की बात ना हुई ये तो बड़े बोध की बात हुई ये तो पहली किरण उतरी मेरे प्रेम में तुम्हें सब व्यक्ति मेरे जैसे लगने लगे तो ही वह प्रेम सच्चा है मुझ पर ही अटक जाए तो सड़ जाएगा जब भी प्रेम अटकता है तो सड़ जाता है प्रेम प्रवाह है फैलता ही जाना चाहिए फैलता ही जाना चाहिए आनंद तक फैलता जाना चाहिए मुझसे तुम्हारा प्रेम मुझ पर रुक जाए तो बंधन हो गया बोझ हो गया मैं द्वार बनू बस इससे ज्यादा नहीं मेरे द्वार से तुम्हारा प्रेम निकले और खुले आकाश में फैलता जाए फैलता जाए सारे चांद तारों को अपने भीतर ले ले कुछ तुम्हारे प्रेम के बाहर न रह जाए जरूर पहले पहल तो यह पागलपन जैसा लगेगा भी ना, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है कि एक से ही प्रेम करना प्रेम को एक से ही बंधना चाहिए प्रेम बंधन है यही हमें सिखाया गया मेरे पास लोगों के शादियों के निमंत्रण पत्र आते वर वधु विवाह के बंधन में बंध रहे क्या गजब के लोग कम से कम निमंत्रण पत्र में तो यह घोषणाएं ना करो मगर बात छिपाए भी छिपती नहीं उन्होंने सोचे नहीं कि बंधन का क्या मतलब बंधन में बंध रहे प्रेम में मुक्त होना चाहिए कि बंधना चाहिए प्रेम मुक्ति है बंधन नहीं और जो बांध ले वह प्रेम के नाम पर धोखा है कुछ और है। तू कहती है आंखों को भी ले डूबा इस दिल का पागलपन आते जाते जो मिलता है तुमसे लग, तुम सा लगता है ऐसा ही होना चाहिए मन की खिड़की को खुली ही रहने दो बंद मत करो आने दो भीतर उषा की किरणों को विहंगों के कलरों को हवा की लहरों को फूलों की सुगंधों को आने दो भीतर जलती दोपहर आने दो धूल भरे अंधड़ आने दो तूफानी बौछारें घोर नश अंधकार किंचित मत डरो आश्वस्त रहो फिर झांकेगी इसी खिड़की में से भोर पंछी फिर चहकेंगे फूल फिर महकेंगे मन की खिड़की को बंद मत करो खुली रहने दो मन की खिड़की को खुली ही रहने दो बंद मत करो प्रेम तो खुलना है खिलना है जैसे फूल खिलचा है और जब फूल खिलता है और सुगंध उड़ती तो फिर किन्हीं नासापुटों का पता लेके थोड़ी उड़ती कि फलाने की नाक तक जाना कि हम तो वहीं जाएंगे जब सुगंध उड़ती है तो जिससे लेना हो ले ले जिसे पीना हो पी ले प्रेम मुक्ति है प्रेम परम मुक्ति है इस एक से बंधने की धारणा ने बड़ी हैरानी खड़ी की इससे प्रेम ईर्षा बन गया इससे प्रेम परिग्रह बन गया इससे प्रेम एक संघर्ष बन गया इससे प्रेमी दुश्मन हो गए मित्र नहीं प्रेमी और मित्र करीब करीब असंभव बात है, प्रेमी मित्र होते ही नहीं एक दूसरे के बिल्कुल दुश्मन एक दूसरे के पीछे पड़े हाथ धो के पीछे पड़े एक दूसरे को ठिकाने लगाने में लगे ये कोई प्रेम है? लेकिन आदमी बेहोश है तो प्रेम करे तो प्रेम बेहोश जो करे वही बेहोस, बेहोस आदमी से और अपेक्षा नहीं हो सकती मेरे सन्यासी एक ही तो काम में लगे हैं कि कैसे ये मूर्छा टूटे कैसे इस मूर्छा के पार जाएं, कैसे जागरण हो और जैसे जैसे जागरण होगा वैसे वैसे उस जागरण के साथ जीवन का सारा सिलसिला बदलेगा धारा बदलेगी धारा का रुख बदलेगा फिर प्रेम फैलेगा यूं जैसे कि कोई कंकड़ फेंक दे शांत झील में कंकड़ के गिरते ही लहर उठती फिर और लहर फिर और लहर लहरों पर लहरें उठती जाती हैं और दूर दूर किनारों तक फैलती चली जाती ऐसा ही प्रेम शुरू तो एक से होता है लेकिन फिर फैलता चला जाता है। और इस अस्तित्व के तो कोई किनारे नहीं इसलिए फिर कहीं रुकता ही नहीं फिर रुकने का कोई उपाय ही नहीं और जिसने भी प्रेम को रोकना चाहा, उसने उसे विषाक्त कर दिया उसने उसे मार डाला उसने भ्रूण हत्या कर दी इस दुनिया में सबसे बड़ी हत्या प्रेम की हत्या है आदमी को मार डालो इतना बुरा नहीं मगर उसके प्रेम को ना मारो क्योंकि आदमी मरेगा तो फिर जन्म ले लेगा लेकिन उसका प्रेम मार डाला तो शायद फिर भी जन्म ले ले मगर वो जो प्रेम मर गया है फिर पनपेगा कि नहीं और फिर भी उस प्रेम को मारने वाले मौजूद रहेंगे क्योंकि तुम ही कोई एक हत्यारे नहीं प्रेम को मारने का इतना आयोजन बच्चा पैदा हुआ और हमने उसके प्रेम को मारना शुरू किया मां कहती मुझे प्रेम करो क्योंकि मैं तुम्हारी मां हूं और मुझसे ही प्रेम करना बाप कहता मुझे प्रेम करो क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं जैसे कि बाप होना कोई प्रेम के लिए अनिवार्य कारण बाप होंगे तो होंगे मगर इससे प्रेम उत्पन्न होना ही चाहिए ऐसा क्या है सिर्फ बाप होना कानूनी अधिकार हो सकता है लेकिन प्रेम का क्या अधिकार है प्रेम को जन्माने की कोशिश नहीं की जाती प्रेम को जबरदस्ती आरोपित करने की कोशिश की जाती और बच्चा मजबूर है क्योंकि असहाय है उसे मां को प्रेम करना होगा नहीं तो जीना मुश्किल हो जाए मां को देख के मुस्कुराना होगा चाहे मुस्कुराहट आती हो या ना आती हो यहीं से राजनीति शुरू होती फिर जिंदगी भर ये मुस्कुराएगा इसकी मुस्कुराहट बस ओंठों पर ओंठों से जरा भी गहरी नहीं उतनी ही गहरी समझो जितना लिपस्टिक जाता है इस ओठ थोड़े खराब ही हो जाती लिपस्टिक लगाने वाली स्त्रियों के ओठ देख? बिना लिपस्टिक लगाए जरा देखना चमड़ी खराब हो गई सूख गई वो जो धोखा दिया उसमें सब कुछ खराब होने ही वाला है ये हंसी भी ओंठों पर ये प्रेम भी ओंठों पर ये प्रेम भी बातचीत मुल्ला नसरुद्दीन घर आया अखबार पढ़ने बैठ गया सभी पति बैठते ये पति धर्म घर में आए कि जल्दी से अखबार उठाए क्योंकि और कहां छिपें कोई जगह नहीं मालूम होती जहां छिप जाए पत्नी ने चौतरफा राज किया हुआ है और घूम रही है वो सब तरफ अपना बेलन लिए ये बेचारे अखबार चाहे पढ़ें चाहे ना पढ़ें मुल्ला नसरुद्दीन पढ़ ही नहीं रहा था क्योंकि जाहिर था उल्टा अखबार पकड़े बैठा था पत्नी तो भनभना गई उसने का कि हद हो गई तुम अखबार पढ़ नहीं रहे हो तुम उल्टा अखबार लिए बैठे हो तो पढ़ कैसे रहो और उसने तो एकदम शोरगुल मचा दिया कि अब तुम्हें मुझसे प्रेम ही नहीं रहा पत्नियों के तर्क का तो कोई हिसाब ही नहीं कहां अखबार उल्टा ही पढ़ रहा है तो पढ़ने दो उल्टी खोपड़ी है समझो इससे तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है बेचारा सिर्फ उल्टा अखबार पढ़ाना निर्दोष किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहा न कोई हिंसा कर रहा है ना कोई हड़ताल कर रहा है ना कोई घिराव कर रहा है ना कोई आंदोलन कर रहा है चुपचाप बैठा उल्टा अखबार पढ़ रहा है इसमें किसी का क्या बिगाड़ रहा है वी नहीं जैसा जैसे दीवाल के सामने बैठी उल्टा अखबार पढ़ रहा ध्यान कर रहा है मगर पत्नी तो बिगड़ पड़ी तुम अखबार पढ़ नहीं रहे हो तुम सिर्फ मुझसे बचना चाहते तुम्हें मेरा चेहरा देखने में कष्ट होता है और पहले तुम मुझसे कहते थे क्या तू क्या है पूर्णिमा का चांद भी तेरे सामने फीका है और अब उल्टा अखबार पढ़ रहे हो तुम्हें मुझसे अब जरा भी प्रेम नहीं रहा वो तो दहाड़ मारकर रोने लगी पत्नियों का क्या भरोसा कब क्या करने लगे इसलिए तो पुरुष निरंतर सदियों से कहता रहा है स्त्री को कोई नहीं समझ सकता स्त्री को समझ सकते हो गलती बात कह कर पत्नी को कोई नहीं समझ सकता स्त्री को समझने में क्या कठिनाई सीधा साधा मामला है कोई ऐसी अड़चन नहीं मगर पत्नी को समझना बहुत कठिन और पत्नी तुम ही बना बैठी तुम पति बन गए पति का मतलब मालिक तो बेचारी पत्नी क्या करे पत्नी का मतलब जो पति से तनी तनी रहे, रहेगी जब तुम पति बन के बैठ गए तो वो क्या करे वो तनी तनी रहेगी पत्नी तन गई जोर से रोने लगी तब तुम मुझसे प्रेम ही नहीं रहा नसरुद्दीन ने अखबार बंद किया और का फजलू की मां कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मुझे प्रेम है हजार बार कहता हूं कसम खा के कहता हूं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मुझे प्रेम है और तेरा चेहरा पूर्णिमा के चांद से भी ज्यादा सुंदर और तेरी शरीर की सुगंध फूलों से भी ज्यादा महकदार है फिर फिर कहता हूं कि मुझे तो उससे प्रेम और अब ये अपना मुंह बंद कर और मुझे अखबार पढ़ने दे क्या करो मजबूरी है तो कहना पड़ता प्रेम मगर असलियत को कहां तक छिपाओ वो निकली आती अब अपना मुंह बंद कर अब बहुत हो चुकी बकवास और मुझे अखबार पढ़ने दे अरे शांति से एक घड़ी भर तो बैठ लेने दे थका मांदा दफ्तर से आता हूं और इधर प्रेम का राग न समय का कोई ध्यान न ऋतु का कोई सवाल वह प्रेम का राग छेड़ो आदमी सिर्फ कह रहा है कि प्रेम कहना पड़ रहा है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक यह सिलसिला जारी है सबके पीछे मूल कारण यह है कि हम प्रेम पर कब्जा करने की कोशिश करते मां बाप करने की कोशिश करते हैं फिर पति पत्नी करने की कोशिश करते हैं फिर बच्चे करने की कोशिश करते हैं हम प्रेम को एक दूसरे पर मालिकियत का साधन बनाते जबकि सच्चा प्रेम मुक्ति है वीणा तुझे मुझसे प्रेम है तो स्वभावतः मैं ही तुझे सब में दिखाई पड़ने लगूंगा दिखाई पड़ना ही चाहिए प्रेम फैले तो ही सत्य है फैलता ही चला जाए तो विराट सत्य है कहीं रुके ही ना यह कुछ पागल होने की बात नहीं यह तो शुभ समाचार है मेरी मोहब्बत की कोई कीमत नहीं मेरी मोहब्बत की कोई कीमत नहीं है कोई सिला नहीं मेरी मोहब्बत की कोई कीमत नहीं है कोई सिला नहीं मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है कोई गिला नहीं मैं अपने मजबूर दिल के हाथों कुछ इतना मजबूर हो गया था मैं तुमको अपनी तरह का इंसान समझ के मशहूर हो गया था खबर न पत्थरों के सीने में दिल बनाता रहा हूं अब तक मैं बर्फ की सिल पे अपनी चिंगारियां लुटाता रहा हूं अब तक खबर न पत्थरों के सीने में दिल बनाता रहा हूं अब तक मैं बर्फ की सिल पे अपनी चिंगारियां लुटाता रहा हूं अब तक मैं गीत गाता रहा हूं हाथों में एक टूटा सितार लेकर मैं गीत गाता रहा हूं हाथों में एक टूटा सितार लेकर रहा हूं मैं बेकरार रहा हूं मैं बेकरार अक्सर तुम्हें खुद अपना करार देकर मेरी मोहब्बत मेरी अकीदत का अब मुझे ये सिला मिला है मेरी मोहब्बत मेरी अकीदत का अब मुझे ये सिला मिला है कि तेरे जख्म जिगर को मेरे ही तारे दिल से सिया गया है अगर कोई और मेरे अहद वफा का आयने दार होता अगर तुम्हारी जगह कोई और दूसरा गम गुसार होता तो मैं उसे अपनी रूह से अपने दिल से बाहर ढकेल देता मैं उसके सिर पर हकारतों के जहनमों को ऊंडेल देता मगर मैं अब तुमको क्या कहूं मगर मैं अब तुमको क्या कहूं मेरी रूह दिल का सरूर हो तुम मुझे अंधेरा भी दो तो खुश हूं कि मेरी आंखों का नूर हो तुम आदमी का प्रेम विक्षिप्त है आदमी का प्रेम उसकी सारी मूर्छा को अपने साथ लिए हुए अब ये व्यक्ति गीत गा रहा है अगर कोई और मेरे अहद वफा का आइन होता अगर तुम्हारी जगह कोई और दूसरा गम गसार होता तो मैं उसे अपनी रूह से अपने दिल से बाहर ढकेल देता मैं उसके सिर पर हिकारतों के जहन्नमों को उड़ेल देता ये असलियत मगर मैं अब तुमको क्या कहूं मगर मैं अब तुमको क्या कहूं मेरे रूह हो दिल का सरूर हो तुम मुझे अंधेरा भी दो तो खुश हूं कि मेरी आंखों का नूर हो तू आदमी प्रेम के नाम पर भी केवल पाखंड पालता है असलियत कुछ और भीतर कुछ और बाहर कुछ और कहता कुछ जीता कुछ मेरी शिक्षा का बुनियादी हिस्सा है तुम्हारा प्रेम ध्यान से उमगना चाहिए तो ही प्रेम हो सकेगा प्रेम ध्यान की चरम सिखा है प्रेम ध्यान की ज्योति है जहां ध्यान नहीं वहां प्रेम नहीं लाख तुम उपाय करो सब उपाय व्यर्थ जाएंगे हजार तुम चेष्टाएं करो नहीं कोई चेष्टा काम आने वाली तुम्हारी सारी चेष्टाएं बेमानी एक ही संभावना है तुम्हारे प्रेम के सत्य होने की और वो है ध्यान से उमे वीणा दीवारों के सामने बैठ मगर बातें मत कर दीवाल के सामने चुप बैठ कोरी दीवाल पर अपने व्यर्थ की विक्षिपता को मत ऊंडे गई दीवाल के सामने दीवाल ही होने लगो और दीवाल सच में उपयोगी ध्यान का साधन हो सकती कितनी देर मन चलेगा महीने दो महीने साल दो साल बैठती ही रहो दीवाल के सामने धीरे धीरे मन विदा हो जाएगा दीवाल जैसा ही कोरापन भीतर भी आ जाएगा और जब भीतर भी दीवाल जैसा कोरापन होगा तो जीवन की परम संपदा मिल गई बहु तेरे हैं घाट दीवाल भी घाट हो सकती आखिरी सवाल आपके धर्म का नाम क्या है आपके धर्म का आराध्य कौन आराधना क्या है आपके धर्म का लक्ष्य क्या है आपके आसपास हजारों लोग जो संगठन बना रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है कृपया यह भी बताएं कि इस उदास मनुष्यता का कल्याण कब और कैसे होगा चिंतामणि पाठ। जब तक तुम जैसे लोग जब तक चिंतामणि पाठक जीवित तब तक इस उदास मनुष्यता का कल्याण नहीं हो सकता असंभव तुम्हारा प्रश्न ही सबूत दे रहा है कि तुम न होने दोगे कल्याण या कि तुम जबरदस्ती कल्याण करने को उतारो। वह भी अकल्याण का ही उपाय और तुम्हें उदास मनुष्यता के कल्याण की क्या फिक्र चिंतामणि पाठक पहले अपनी चिंता से तो मुक्त हो तुम चिंता को मणि समझे बैठे और उदास मनुष्यता की चिंता कर रहे जरा होश तो संभालो मनुष्यता कहां है खोज निकलो जरा मनुष्यों को पाओगे मनुष्यता को कहीं भी नहीं पाओगे मनुष्यता तो कोरा शब्द है और ये कोरे शब्द आदमी को खूब भटकाए और इन्हीं कोरे शब्दों ने आदमी को उदास बना रखा है मनुष्यता का कल्याण राष्ट्र का कल्याण समाज का कल्याण न कहीं समाज न कहीं राष्ट्र न कहीं मनुष्यता है जहां भी पाओगे व्यक्ति को पाओगे व्यक्ति सत्य है बाकी सब बकवास और अगर चाहते हो कि व्यक्ति की उदासी कैसे मिटे तो कम से कम अपनी उदासी तो मिटाओ तुम ही पहले व्यक्ति हो वहीं से शुरू करो अपना दिया तो जलाओ अगर खुद अंधेरे में हो तो तुम किसका दिया जलाओ डर यह है कि कहीं तुम किसी के जलते दिए को ना बुझा दो अंधा आदमी दूसरों की आंखें भी फोड़ सकता है, और बड़ी नेक नियत कि इसको भी अपने जैसा कर लूं कैसा प्यारा भाव कैसी सेवा की सदीक्षा किसको भी आपने जैसा करूं कि ये बेचारा अंटसंट चीजें देखता है ये भ्रांति में पड़ा हुआ है, कहां प्रकाश कहां रंग कहां इंद्रधनुष कहां चांद तारे ये किन बातों में पड़ा किन सपनों में खोया इसको रस्ते पे लगाऊं इसकी आंखें फोड़ दी जाए तो ये ठिकाने पे आ जाए अगर अंधे सेवा करेंगे तो आंख वालों को अंधा करेंगे अगर मूर्छित सेवा करेंगे तो और मूर्छा फैलाएंगे अंधेरे से भरे लोग और दे भी क्या सकते हम वही तो दे सकते हैं जो हमारे पास लेकिन चिंतामणि पाठक बड़े गहरे सवाल पूछ रहे हैं उनके हिसाब से पूछते हैं आपके धर्म का नाम क्या है जैसे कि धर्म का कोई नाम हो सकता है जब धर्म का नाम होता है तो समझो अधर्म हो गया धर्म तो अनाम है क्योंकि परमात्मा अनाम है और अनाम को खोजना नाम वाले धर्मों में नहीं हो सकता विशेषण जहां जुड़ गए वहां तो तुम्हारे आग्रह जुड़ गए मेरे धर्म का कोई नाम नहीं सच तो यह है कि मैं अपने धर्म को धर्म भी नहीं कहता सिर्फ धार्मिकता कहता हूं मेरा जोर गुण पर है। सिद्धांतों पर नहीं नामों पर नहीं रूपों पर नहीं प्रेम का कोई नाम होता है किसी से पूछो कि आपके प्रेम का क्या नाम वो बेचारा क्या कहेगा वो सिर्फ तुम्हारी तरफ भौचक्का होकर देखेगा कि ये आदमी पगला गया प्रेम का नाम पूछ रहा है प्रेम का कोई नाम होता है प्रेम ईसाई होता है कि हिंदू की मुसलमान की जैन की बौद्ध और अगर प्रेम का कोई नाम नहीं होता तो धर्म तो प्रेम की पराकाष्ठा है उसका तो कैसे नाम हो सकता है मेरे धर्म का कोई नाम नहीं तुम्हारे एजाज हुस्न की तुम्हारे एजाज हुस्न की मेरे दिल पर लाखों इनायतें हैं तुम्हारी ही देन मेरे जौ के नजर की सारी लताफतें हैं जवा है सूरज जबी पर जिसके तुम्हारे माथे की रोशनी शहर हंसी हैं कि उसके रुख पर तुम्हारे रुख की सबाहते मैं जिन बहारों की परवरिश कर रहा हूं जिंदाने गम में हमदम किसी के गैसु और चश्म रुखसारो लब की रंगी हकायतें न जाए न जाने छलकाए जाम कितने न जाने छलकाए जाम कितने न जाने कितने सुबह उछाले न जाने छलकाए जाम कितने न जाने कितने सुबू उछाले मगर मेरी तस्नगी मगर मेरी तस्नगी की अब भी तेरी नजर से शिकायतें मैं अपनी आंखों में मैं अपनी आंखों में शैल अश्क रवा नहीं बिजलियां लिए हूं मैं अपनी आंखों में शैल अश्क रवा नहीं बिजलियां लिए हूं जो सरबुलंद और गयूर हैं अहल गम ये उनकी रिवायतें मैं रात की गोद में सितारे नहीं सरारे बखेरता हूं मैं रात की गोद में सितारे नहीं सरारे बखेरता हूं शहर के दिल में जो अपने अस्कों को बो रहा हूं बगावते मैं रात की गोद में सितारे नहीं सरारे बखेरता हूं शहर के दिल में जो अपने अस्कों से बो रहा हूं बगावते धार्मिकता एक बगावत एक विद्रोह है और धर्म परंपराएं धर्म है अतीत जिनका वक्त जा चुका है जो कभी के मर चुके और जिनकी लाशों को तुम ढो रहे हो उन लाशों में कभी प्राण थे ये सच मगर जब प्राण थे तब वो लाशें नहीं थी तब वो भी धार्मिकताएं थी बुद्ध के पास जो घट रहा था वह धार्मिकता थी और अब बुद्ध धर्म के नाम पर जो दुनिया में है वो केवल लाश है उसका रंग रूप उसका रंग ढंग उसका आकार प्रकार बिल्कुल वैसा ही है जैसे बुद्ध के धार्मिकता का था बस एक बात की कमी उसमें प्राण थे और यह निष्प्राण उसमें दिल धड़कता था उसकी सांसें चलती थी और अब इसकी कोई सांसें नहीं चलती और कोई दिल नहीं धड़कता उस वीणा में संगीत था उसके तार अभी जिंदा थे और अब इसके तार कभी के टूट गए अब इसमें कोई संगीत नहीं उठता और यही सारे धर्मों के साथ हुआ है। मैं अपने धर्म को कोई नाम नहीं देना चाहता मैं तो सतत बगावत सिखा रहा हूं विद्रोह अतीत से विद्रोह परंपरा से विद्रोह शास्त्रों से विद्रोह शब्दों से विद्रोह मन से फिर जो शेष रह जाता है वो अनाम विशेषण शून्य उसी शून्य का नाम धार्मिकता है उसी शून्यता में पूर्ण का फूल खिलता है तुम पूछते हो आपके धर्म का आराध्य कौन आराधना क्या है मैं किसी व्यक्ति वाची ईश्वर को नहीं मानता परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जो ऊपर बैठा सात में आकाश पर और इस दुनिया को चला रहा है परमात्मा को व्यक्ति की भाषा में सोचना ही बुनियादी रूप से गलत है भगवान नहीं भगवत्ता की भाषा में सोचो हां जो भगवत्ता को उपलब्ध हो जाता है उसको हमने भगवान कहा है वह और बात बुद्ध को भगवान कहा है यद्यपि बुद्ध ने भगवान से इंकार किया है कि कोई भगवान नहीं इसी अर्थों में इंकार किया है जो मैं कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति नहीं है जो सारे जगत को चला रहा है और तुम्हारी खोपड़ी पर तुम्हारी किस्मत लिखता है कि तुम टैक्सी ड्राइवर होगे कि तुम एम जी रोड पर कपड़े की दुकान खोलोगे कि तुम पुण्य नगरी पूना में भीख मांगोगे कि गुंडागर्दी करोगे और अगर ऐसा कोई परमात्मा है तो बिल्कुल पागल है। क्या क्या बकवास लिखता है कोई परमात्मा नहीं भगवत्ता एक अनुभव है व्यक्ति नहीं और जब भी तुम अपनी चेतना की पूर्ण शांति को अनुभव करते हो और उस शांति में उठते हुए प्रेम के संगीत को पहचानते हो तब भगवत्ता का अनुभव होता है तो मत पूछो मुझसे कि मेरा आराध्य कौन है मेरा आराध्य कोई भी नहीं और इसलिए यहां कोई आराधना नहीं जब आराध्य नहीं तो आराधना क्या मैं ध्यान सिखाता हूं आराधना नहीं आराधना तो अनिवार्य रूप से किसी व्यक्तिवाची परमात्मा को मान के चलती कोई परमात्मा है जिसकी स्तुति करो जिसका गुणगान गाओ जिसकी खुशामत करो स्तुति का मतलब खुशामत और जिस पर रुस्बत चढ़ाओ पता नहीं ये परमात्मा को भी कैसी कैसी रुस्वतें पसंद आती नारियल चढ़ाओ इनका भी नारियल से जीनी भरा सदियां हो गए इन लोग नारियल फोड़े चले जा रहे हैं लेकिन ये सब रुस्वतें एक नारियल चढ़ा देते हो कहते हो कि मेरे लड़के को नौकरी लगनी चाहिए अगर ना लगी तो ख्याल रखना अगर लग गई तो फिर नारियल चढ़ाऊंगा अगर ना लगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं कि मेरे घर बेटा पैदा हो जाए एक नारियल कीमत भी क्या चुका रहे और नारियल का जो बेटा भी होगा वो भी कुछ बेटा हो अरे नारियल ही होगा और नारियल लगता भी आदमी के चेहरे जैसा आंखें भी दाढ़ी मूछ भी बस नारियल ही पैदा होंगे ये कोई परमात्मा नहीं है जिसकी तुम प्रार्थना करो स्तुति करो इसी ने तुम्हें खुशामद सिखाई और इसलिए भारत में रुस्वत का मिटाना बहुत मुश्किल है। असंभव है क्योंकि ये देश तो परमात्मा तक को रुस्वत देता रहा ये छोटे मोटे तहसीलदार हवलदार कलेक्टर कमिश्नर इन बिचारों की क्या है ऐसी अरे एक नारियल में परमात्मा को मना लेते हैं थोड़ा प्रसाद चढ़ा देते हैं ऐसे झाड़ हैं देश में जिनमें चिंदियां लटकी हुई उन झाड़ों के जो देवता हैं चिंदियों के प्रेमी लोग जाके मनोती कराते क्या मेरे घर बच्चा हुआ तो एक चिंदी बांध जाऊंगी और स्वभाव था अभी इतने लोग मनोथियां करेंगे तो कुछ के घर तो बच्चे पैदा ही होने वाले सो वो चिंदियां बांध जाएंगी वो चिंदियां फिर उस वृक्ष की विज्ञापन हो जाती जब इतनी चिंदियां बंधी हैं हजारों चिंदियां वृक्ष पे बंधी हैं जाहिर कि वृक्ष का देवता पहुंचा हुआ देवता है सो और, और लोग आने लगते जिनकी चिंदियां काम नहीं आई जिनकी इस वृक्ष ने नहीं सुनी वो दूसरे वृक्षों की तलाश में गए कहीं ना कहीं कोई ना कोई मौके अवसर पर उनके घर भी बेटा पैदा होगा किसी वृक्ष पे चिंदी बांधेंगे वो यह मूढ़ता यह बकवास है न कोई आराध्य है न कोई आराधना है और तुम पूछते हो आपके धर्म का लक्ष्य क्या है कोई भी लक्ष्य नहीं लक्ष्य की भाषा ही व्यवसाय की भाषा है मेरा धर्म आनंद उत्सव है अब आनंद उत्सव का कोई लक्ष्य होता है आनंद अपना ही लक्ष्य किसी से पूछो तुम्हारे प्रेम का लक्ष्य क्या बताएगा यहां हमारे देश में तो कोई भी बता देगा प्रेम का लक्ष्य के स्कूटर पाना किसी को दहेज में कुछ और पाना क्या क्या चीजें लोग मांग रहे हैं प्रेम का लक्ष्य प्रेम का लक्ष्य प्रेम नहीं है। कुछ और है प्रेम अगर सच में है तो प्रेम अपना लक्ष्य उसका कोई और लक्ष्य नहीं प्रेम अपना आनंद है परम आनंद है आनंद का कोई लक्ष्य नहीं धार्मिकता आनंद का पर्यायवाची है इसका नगमा का नगमा जुनू के सांच पर गाते हैं हम अपने गम की आंस से पत्थर को पिघलाते हैं हम का नगमा जुनू के सांच पर गाते हैं हम अपने गम की आंस से पत्थर को पिघलाते हैं हम जाग उठते हैं तो सूली पर भी नींद आती नहीं जाग उठते हैं तो सूली पर भी नींद आती नहीं वक्त पड़ जाए तो अंगारों पे सो जाते हैं हम जिंदगी को हमसे बढ़कर कौन कर सकता है प्यार जिंदगी को हमसे बढ़कर कौन कर सकता है प्यार और अगर मरने पर आ जाएं, और अगर मरने पर आ जाएं, तो मर जाते हैं हम दफन होकर खाक में भी दफन रह सकते नहीं दफन होकर खाक में भी दफन रह सकते नहीं लाला ओ गुल बन के लाला ओ गुल बन के वीरानों पर छा जाते हैं हम हम की करते हैं चमन में एहतमामे रंगोबू रू एक गेती से नकाबे हुस्न सरकाते हैं हम अक्स पढ़ते ही संवर जाते हैं चेहरे के नकुश साहिदे हस्ती को यूं आईना दिखलाते हैं हम मैं कसों को मुझदा मैं कसों को मुझदा सदियों के प्यासों को नवेद मैं कसों को मुझदा सदियों के प्यासों को नवेद अपनी महफिल अपनी महफिल अपना साकी अपनी महफिल अपना साकी लेके अब आते हैं हम एक शुभ समाचार उनको जो सदियों के प्यासे मैं कसों को मुजदा, उनके लिए एक शुभ घड़ी जिन्हें परमात्मा को पीने की ललक अभिपसा है सदियों के प्यासों को नवेद और सदियों से जो प्यासे उनके लिए शुभ संदेश अपनी महफिल अपना साकी लेके अब आते हैं हम यह तो मैं कदा है कोई मंदिर नहीं मत पूछो कि मेरे धर्म का नाम क्या है पियकड़ों का कोई धर्म होता मैं कसों का कोई धर्म होता मस्ती होती आनंद होता मत पूछो मेरा लक्ष्य क्या है कोई लक्ष्य नहीं यह अस्तित्व किसी लक्ष्य के लिए नहीं यह अस्तित्व स्वस्फूर्त आनंद है और तुम पूछते हो कि आपके आसपास हजारों लोग जो संगठन बना रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है न कोई संगठन है यहां न कोई संगठन बना रहा है लेकिन मैं कदे में भी तो थोड़ी व्यवस्था करनी पड़ती बस मैं कदे की व्यवस्था है मैं कदे का भी अपना निजाम होता आखिर मैं कदे में किसी को साकी होना होगा कोई सुराही लेके आएगा कोई प्यालियां बांटेगा कोई सुराही से शराब डालेगा मैं कदे का अपना निजाम होता अपनी व्यवस्था होती ये कोई संक्षण नहीं ये सिर्फ व्यवस्था है कि जो पियक्कड़ हैं वो प्यासे ना रह जाएं और जो गैर पियक्कड़ हैं उनको भीतर न आने दिया जाए <laughs> मैं कसों को मुझदा सदियों के प्यासों को नवेद अपनी महफिल अपना साकी लेके अब आते हैं हम आच इतना